आइए सुने कार्यक्रम हवा महल हवा महल कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं झलकी चतुर राज इसके लेखक हैं सुदर्शन पाणीपति और निर्देशक आनंद किशोर माथुर हो <laughs> मैं इधर खड़ा हूं महाराज उधर क्यों खड़े हो मैं मैं डर रहा हूं महाराज डर डर क्यों रहे हो जी वो मैं लेट हो गया हूँ सर तुम विलंब से आए हो ये हम जानते हैं हैं आप कैसे जानते हैं सर इसलिए कि विलंब से आना तुम्हारा स्वभाव बन चुका है क्षमा <laughs> करे प्रभु अब मैं कभी लेट नहीं आऊंगा क्षमा याचना करना भी तुम्हारी आदत बन चुका है विलंब से आते हो और फिर क्षमा याचना करते हो बस आज आखिरी चांस दे दीजिए प्रभु एक सप्ताह पूर्व तुमने ऐसी ही प्रार्थना की थी <laughs> आप बड़े काइंड हैं प्रभु अर्थहीन बातें सुनना हमें बिल्कुल पसंद नहीं दयालु मैं बिल्कुल साइलेंट रहूंगा दो यस सर हमें तुम्हारी भाषा से भी चिड़ है वो क्यों सर हमारी सहनशीलता की परीक्षा मत लो प्रभु मेरा क्या फॉल्ट है मैं तो सदैव आपका फेतफुल रहा हूं निसंदेह दास को स्वामी का आज्ञाकारी तो होना ही चाहिए देन वॉट वॉट प्रभु शांत रहो मूर्ख अपनी जिज्ञ्या पर नियंत्रण रखो और हां यह बताओ कि तुम्हारी भाषा को क्या हो गया है oh, प्रभु नाव आई अंडरस्टैंड तुम्हारा तात्पर्य साधर निवेदन है कि आजकल पृथ्वी लोग का हर एरागैरा ऐसी ही भाषा बोलता है सर हम्म, यह एरा गा क्या इस एरागेरा की व्याख्या करो मिलावटिए सर मिलावटिए मिलावटिएस प्रभु हम तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझे सर जैसे दूध में पानी पेट्रोल में केरोसिन लाल मिर्च में गेरू और हल्दी में अरारोट की मिलावट होती है सर वैसे ही कम पढ़े लिखे लोग अपनी भाषा में अंग्रेजी शब्दों की मिलावट करते हैं ऐसा क्यों करते हैं वे लोग आदि हो गए हैं सर हिंदी में अंग्रेजी की मिलावट ही क्या आप तो जहर भी शुद्ध नहीं मिलता सर बोल बाला है मिलावटियों का स्वामी परंतु तुम्हारी भाषा को क्या हुआ <laughs> सर मेरी ड्यूटी भी तो आपने वहीं लगा रखी है ना तो फिर क्या हुआ हुआ कैसे नहीं सर जैसा देश वैसा भेष। जिन प्राणियों का जीवन काल पूरा हो जाता है उनके वारंट आप मुझे ही तो देते हैं और मैं उन्हें खोजने में मारा मारा फिरता रहता हूं हुँ? मारे मारे फिरते हो ये मारा मारा फिरने जैसी विकट स्थिति क्यों उत्पन्न हुई सर उनके एड्रेस पूछने पड़ते हैं उनके नियर एंड डियर से वार्ता करनी पड़ती है इसीलिए मेरी भाषा भी विकृत हो गई है सर परंतु एक बात है सर वो क्या अपनी भाषा में जब मैं अंग्रेजी के शब्द मिलाकर बोलता हूं तो सुनने वाला प्रभावित हुए बिना नहीं रहता बोलता मैं हूं और चटकारे सामने वाला लेता है हम्म और संभवता है इसीलिए तुम्हारी कार्यशीलता में शिथिलता आती जा रही है लगता है तो अपना कार्य पूरी कंसंट्रेशन से करता हूँ सब टनाटन रखता हूँ सर तो फिर मृतकों को हमारे सम्मुख उपस्थित करने में विलंब क्यों करते विलंब करता नहीं सर विलंब हो जाता है कारण सर मृत्यु लोग का तो कल्चर ही बिगड़ गया है लोग अपने कार्यस्थल पर मिलते ही नहीं बाबू अपनी सीट से अदालत और कारिंदा अपने कार्य से मुझे तो अपने आसामी तलाश करने पड़ते हैं सर पर्याप्त समय वेस्ट करना पड़ता है सर हम्म। और क्या हाल है पृथ्वी लोग के लोग कैसा जीवन भोग रहे हैं फेरी मत सर फेरी मत एकदम असंतुलित परंतु कारण जनसंख्या इंक्रीज होती जा रही है सर अच्छा हाँ और सर क्षमा करें आपकी वो सेइंग भी साबित हो रही है कौन सी सर वही कि अगर कर्म ब्राइट हो तो मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है अन्यथा पशुओं का गधों का असंभव यह सत्य तो शाश्वत है नहीं है प्रभु नहीं कर्म अत्यंत डार्क होते जा रहे हैं और संख्या मनुष्यों की बढ़ रही है गधे तो ढूंढने से ही मिलते हैं सर अच्छा बताओ आज कितने लोगों को लाए हो <laughs> लाया तो बहुतों का था सर एक को छोड़कर से सभी को आपके असिस्टेंट ने निपटा दिया है वो एक कौन है कन्नू है सर बड़ा सीजेंड पापी है मरता ही नहीं था सर बड़े श्रम से मारा है यहां आकर भी ऑर्ग्यूमेंट करता है सर कहां है वो उसे उपस्थित करो अभी बुलाता हूं सर बाहर लॉन में बैठा है कौन हो तुम जी मेरा नाम कन्नू है मैं खेती करता था आपके निमंत्रण पर पाका मत तुम पापी हो पापियों को कैसा निमंत्रण मृत्यु लोग के प्राणी मरण प्रांत हमारे सामने उपस्थित किए जाते हैं ताकि हम उन्हें उनके पापों का दंड दे सकें। महाराज मैंने कोई पाप नहीं किया मैं तो पाप का अर्थ तक नहीं जानता हम्म तुम हमारे सामने भी झूठ बोल रहे हो आप अंतर्यामी है प्रभु तुम्हारा अभिप्राय जी आ, मुझे मनुष्य बनाया गया था और और तुमसे आशा की गई थी कि तुम अच्छे कार्य करोगे धर्म मार्ग पर चलोगे सदाचारी रहोगे मैंने ऐसा ही किया था मेरे मालिक नहीं कदाप नहीं तुम्हारी आचरण पुस्तिका का प्रत्येक उल्लेख इसके बिल्कुल विपरीत है उसका अध्ययन हमने स्वयं किया है जल्दी जल्दी में किया होगा प्रभु या फिर या फिर क्या ढंग से नहीं किया होगा प्रभु तुम बहुत मुखर दुष्प्रकृति के हो परंतु मैं तो सत्य ही कह रहा हूं दयालु हम भी तो इसे सत्य ही मान रहे हैं क्या यह सत्य नहीं कि तुम निर्बलों पर अत्याचार करते थे वो मेरा आदर नहीं करते थे प्रभु मैं मनुष्य था मुझे आदर की भूख थी तुमने कई बार अपने पड़ोसी के खेत से चारा काटकर बेचा है वो भी ऐसा ही करता था प्रभु दूसरे के बाल पर ऐश करना तो नीति है प्रभु ये सब तो चलता था और तुम अपने बैल को कई कई दिन तक भूखा रखते थे सूखा पड़ता था हुजूर भयंकर सूखा कुओं में पानी तक सूख जाता था हरियाली के तो कहीं दर्शन ही नहीं होते थे तुमने एक बार अपने गांव के सरपंच का सिर भी फोड़ा था वो मेरे घर के सामने हैंडपंप नहीं लगवाता था हुजूर कहता था की मैंने पंचायत के चुनाव में उसका विरोध किया था और तुमने रामू की दुकान से एक बार चून भी चुराया था और पंचायत में मुकर गए थे अकाल पड़ा था स्वामी अकाल बच्चे भूख से बिलकते थे राहत कार्यों में मजदूरी तक नहीं मिलती थी बनिए ने चून बहुत महंगा कर दिया था पाप था ना हुजूर, बच्चों का भूख से बिलक्र मुझसे सहन नहीं हो सका था प्रभु कुछ भी कारण रहे हों, किंतु ये वास्तविकता है कि तुमने पाप किए थे तुम्हारी आचरण पुस्तिका तुम्हारी बदकारियों का पूर्ण लेखा जोखा दर्शा रही है नहीं नहीं हुजूर, मैंने कोई पाप नहीं किया दूत ने झूठ लिख दिया होगा चौप्रह मूर्ख आचरण पुस्तिका दूत नहीं लिखते दूत नहीं लिखते अब तो कौन लिखता है महाराज ये व्यारा हम स्वयं एकत्रित करते हैं तो फिर आपसे ही भूल हो गई होगी प्रभु हम हमारे ज्ञान को चुनौती देने का दुस्साहस कर रहे हो मैंने तो अपना अनुमान बताया है प्रभु यस प्रभु हमें कन्नू की बातों में अपमान की दुर्गंध आ रही है हम चाहते हैं इसे लाभ श्रृंखलाओं में जकर कर रखा जाए इसे दंड दिया जाए आप क्यों बोल रहे हो हुजूर? मैंने अपना सारा जीवन दंड ही तो भुगता है मेरा मनुष्य होना कैदी होने से भी अधिक बुरा था दूसरों को दुख देने वाला तो सदैव सुख भोगता है फिर भी बस यही तो भूल हो गई प्रभु आपसे कैसे प्रभु मैंने मनुष्य होकर मनुष्य जैसे कार्य किए और आप उन्हें पाप बताए जा रहे हैं वो कैसे स्वामी भूख मिली तो पेट भरने के लिए साधन जुटाना आवश्यक था जीवन की गाड़ी रेंगती रहे उसके लिए नित नए जुगाड़ तलाशने पड़ते थे तो फिर क्या बस दयालु मैंने भी वही किया झूठ भी बोला तो मनुष्य की तरह प्रभु देवता बनने की तो मैंने कोशिश ही नहीं की देख लिया सर यह पापी कैसे आर्ग्यूमेंट करता है अम्लूगेंट्स नहीं नहीं प्रभु मैं तो आप भी सुना रहा हूं कन्नु तुमने कुछ पुण्य भी किए थे प्रभु मैं तो पुण्य और पाप का अंतर तक नहीं समझता तुम सत्यनारायण की कथा सुनते थे हैं मंदिर जाते थे मंदिर तुमने अपने बाप की मृत्यु पर एक गाय का दान भी किया था गाय हम इन पुण्य कार्यों के लिए तुम्हें एक वरदान मांगने की अनुमति देते हैं वरदान हाँ ये हमारा वचन है आप कितने काइंड हैं प्रभु जो पापियों को भी वरदान देते हैं वाह वाह प्रभु वाह प्रभु प्रभु, प्रभु वरदान देने की कृपा के लिए मैं आपका आभारी हूं किंतु किंतु क्या हुजूर मैं तो कभी मंदिर गया ही नहीं ये सत्यनारायण कौन था मैं तो जानता ही नहीं और हुजूर गाय होती तो मेरे बच्चे दूध के लिए क्यों तरसते दयालु ये दान फान की बातें तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती ये क्या कह रहे हो ठीक कह रहा हूं प्रभु आपसे कहीं भूल हुई है लगता है आप भुलक्कड़ हैं ये कैसे पॉसिबल है मैं और मिस्टेक ये क्या हुआ इसकी आचरण पुस्तिका लाओ ये लीजिए सर ये तो ऑलरेडी मेरे पास है ओ हो दूत तुम बिल्कुल मूर्ख हो ये तुम किसे ले आए तुम्हें तो कन्नू क्लर्क को लाना था और तुम कन्नू खेती हारे को ले आए हम तुम्हें तुरंत निलंबित करेंगे आ, मुझे सस्पेंड मत सर, मुझे सस्पेंड मत मत कीजिए कीजिए सर मुझे आपने कन्नू क्लर्क को लाने के लिए एक सप्ताह का अल्प समय दिया था मैंने रिपीटेडली प्रयास किया सर पर कन्नू क्लर्क तो कभी अपनी सीट पर मिला ही नहीं तुम्हारा अभिप्रायल मैं एम टी हैंडेड लौटता तो मेरा सर्विस रिकॉर्ड बिगड़ जाता मेरा प्रमोशन रुक जाता हजूर मुझे अपनी इंक्रीमेंट रुक जाने का भी डर था प्रभु चपर चपर मत करो और इसे वापस पृथ्वी लोक पर छोड़ कर आओ इसका तो अभी समय ही पूरा नहीं हुआ नहीं नहीं प्रभु अब मैं वापस नहीं जाऊंगा क्यों नहीं जाओगे हुजूर, मैं तो बार बार कह रहा था कि आपसे भूल हुई है आप भुलक्कड़ हैं पर आप तो ये भूल दूत की है हमारी नहीं सर ये भूल नहीं आप इसे क्लेरिकल मिस्टेक समझ मुझे क्षमा करें प्रभु तुम चुप रहो तो कन्नू तुम लौट जाओ नहीं नहीं स्वामी मेरे परिवार वाले मुझे मेरा ही भूत समझकर मार गिराएंगे हमारी इच्छा है कन्नू कि तुम वापस जाकर लोगों को एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करने की शिक्षा दो यस कन्नू चलो मैं तुम्हें छोड़कर आता हूं और कन्नू क्लर्क को धड़ दबोसता मैं उसे बताऊंगा कि अपनी सीट से मिसिंग रहकर दूसरों का सर्विस रिकॉर्ड कैसे बिगाड़ा जाता है नहीं नहीं अब मैं वापस नहीं जाऊंगा दुआई है प्रभु मैं आपके पांव पड़ता हूं प्रभु हैं? डरते को? डरपोक हो, हो? कावर्ड कहीं के नहीं मैं डरपोक नहीं हूं मैं फिर से जीवन का नरक नहीं भोगना चाहता मौत की पीड़ा दोबारा सहन नहीं करना चाहता तो फिर आप अपना वचन पूरा कीजिए प्रभु मुझे वरदान दीजिए वरदान वो तो हम नहीं, नहीं अब यह नहीं चलेगा प्रभु मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगा मैं वापस नहीं जाऊंगा आप अपना वचन पूरा कीजिए उससे हम कब मुकर रहे हैं हम तो तुम्हारे भले की बात कर रहे थे नहीं स्वामी मुझे भला नहीं मुझे स्वर्ग चाहिए अपना वचन पूरा कीजिए प्रभु मुझे वरदान दीजिए वेरी क्लेवर सर वेरी क्लेवर आप हार गए स्वामी और ये जीत गया हींग लगे ना फिटकड़ी और रंग भी चोखा वरदान की आड़ में क्या स्वर्ग मारा है यार ने अनुमान तुम वास्तव में ही चतुर हो चतुर ही नहीं सर चतुर राज कहिए चतुर राज है? <laughs> अभी आप सुन रहे थे सुदर्शन पाणिपति की लिखी झलकी चतुरराज निर्देशन आनंद किशोर माथुर कथा और ये हमारे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी